संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रसिद्ध है, है एंड रघु रामन का मैनेजमेंट फंडा क्या विजय मुस्कान से 2016 को विदा कर रहे हैं छह साल के आदित्य ने अपने पिता का हाथ थामकर पूछा पापा क्या मैं कभी दूसरे बच्चों की तरह जी पाऊंगा सैतीस साल के पिता रुपेश सिंधे ने तुरंत जवाब दिया हाँ हाँ क्यों नहीं और वे तेजी से कॉरिडोर में अपने आंसू पोचते हुए आगे चल दिए क्योंकि वे जानते थे जानते थे कि आदित्य को लेकर उम्मीदें छूटती जा रही हैं। वे डरावने कर्ज में डूब चुके हैं दिल में छेद के साथ जन्मे बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है जबकि इलाज नवी मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में करवा रहे हैं नवी मुंबई में ही वे रहते और काम करते हैं। रुपेश ने बेटे से वादा किया था कि वह हम उम्र बच्चों की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा बेटे की दो सर्जरी करवाई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली दिल की समस्या ऐसी थी कि उसका अधिकतर समय बिस्तर पर ही बीतता या फिर चेयर पर। थोड़ा भी पैदल चलता तो उसकी सांसें फूलने लगती थीं। बच्चों की तरह दौड़ना तो दूर की बात है सर्जरियों और ऑपरेशन के बाद की देखभाल ने रुपेश को कर्ज के पहाड़ तले दबा दिया है नवी मुंबई के फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चलाने वाले मीना और श्रीराम के यहाँ रुपेश ड्राइवर है वे सतर्क थे कि उनके एम्प्लॉयर्स को कोई परेशानी नहीं हो बाजार में गिरावट की खबरें हैं कुछ एम्प्लॉयर्स कर्मचारियों के खातों में नोट बंदी के पुराने नोट बदलने के लिए जमा कर रहे हैं रूपेश के एम्प्लॉयर्स का व्यवहार उसके प्रति, प्रति बहुत अच्छा है मीना ने रुपेश, रुपेश की चेहरे पर निराशा, निराशा के भाव पढ़ लिए और, और कारण पूछा रूपेश ने पूरी, पूरी कहानी, कहानी बताई तो आदित्य को लेकर उनकी उम्मीदों ने बड़ी छलांग लगाई क्योंकि मीना कई डॉक्टर्स को जानती थी वे डॉक्टर उनके क्लाइंट थे पहले उन्होंने इनसे कंसल्ट किया इसी के साथ अपने कर्मचारियों क्लाइंट और दोस्तों से भी डोनेशन का आग्रह किया एक कर्मचारी जिसकी सैलरी सिर्फ पच्चीस हजार रूपए है उसने पाँच हजार रूपए का चेक दिया सिर्फ दो दिनों में आदित्य के लिए 25 लाख रुपए का डोनेशन जमा हो गया आदित्य का मामला जटिल था उसकी पहले ही दो ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी इसलिए केस विशेषज्ञों को रेफर किया गया आदित्य को चेन्नई के फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल के डॉक्टर के आर बालकृष्णन को रेफर किया गया मीना उन्हें अपने एक क्लाइंट के जरिए पहचानती थी मीना ने रुपेश को समझाया कि इतनी जल्दी हार नहीं मानी और स्थानीय भाषा को जानने वाले एक दोस्त के साथ चेन्नई शिफ्ट हो जाए मीना के इस मामले में दखल और एक क्लाइंट व दोस्त की मदद से उन्हें सिकंदराबाद से हार मिल गया हार्ट को विमान से चेन्नई लाया गया और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचाया गया इसके तुरंत बाद नवी मुंबई के इस बच्चे की सात घंटे तक सर्जरी हुई आदित्य की कहानी कुछ भी असम्भव नहीं है की कहानी है इधर मीना के 2016 के पाप पुण्य के हिसाब में उनके और परिवार के लिए पुण्य का बड़ा भाग आया है वे डॉक्टर नहीं हैं, वे उन कई एम्प्लॉय की तरह धनी भी नहीं हैं, जो अपनी काली कमाई को खपाने में कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी अपने एक कर्मचारी के बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने पैसे जुटाए इस काम के पूरा होने से न सिर्फ उन्हें खुशी मिली बल्कि उस परिवार को भी जो आदित्य के जन्म से ही पिछले छह साल से आंसुओं में डूबा हुआ था फंडा यह है कि हर साल कैलेंडर बदलने के साथ हमारे जीवन से एक साल गुजर जाता है लेकिन, लेकिन जब, जब आप विजयी मुस्कान के साथ साल, साल को विदा करते हैं, हैं, हैं तो, तो आप, आप किसी और, और आम आदमी से, से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हैं, हैं है। अभी आप सुन रहे थे एन रघु रामन का मैनेजमेंट फंडा क्या विजयी मुस्कान से 2016 को विदा कर रहे हैं वाचक स्वर भारती परिमल